महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व षणवितमोध्याय युधिष्ठिर का रणभूमि में कर्ण को मारा गया देखकर प्रसन्न हो श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करना धृतराष्ट्र का शोक मग्न होना तथा कर्ण कर्णपर्व के श्रवण की महिमा संजय उवाच तथानिपत कर्णे परसैन्य विद्रुते आशिष्च पार्थम दासारहो हर्षावचनम अब्रवीत संजय कहते हैं राजन जब कर्ण मारा गया और शत्रु सेना भाग चली तब दासार्ह नंदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय से लगाकर बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार बोले हतो बद्र भृता वृद्ध कर्णो धनंजय वृद्ध कर्णवधम घोरम कथे मानवा धनंजय पूर्व में बद्र इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था और आज तुमने कर्ण को मारा है वृत्तासुर और कर्ण दोनों के वध का वृत्तांत बड़ा भयंकर है मनुष्य सदा इसकी चर्चा करते रहेंगे वज्रेण भू तेजसा दया तु निहित कर्ण धनुषा निशित शरय मृतासुर युद्ध में महातेजस्वी वज्र के द्वारा मारा गया था परंतु तुमने कर्ण को धनुष एवं पहने बाणों से ही मार डाला है तमिम विक्रम लोक प्रथित तेजसस्कर निवेदया वह कौंते युराज से धीमता कुंती नंदन चलो हम दोनों तुम्हारे इस विश्वविख्यात और यतो वर्धक पराक्रम का वृत्तात बुद्धिमान कुरराज को बतावे वधम कर्ण से संग्राम दीर्घ काल चिकीर्षितवेद्य धर्मराजा तमह गसि उन्हें दीर्घ काल से युद्ध में कर्ण के वध की अभिलाषा थी आज धर्मराज को यह समाचार बताकर तुम ऊण हो जाओगे वर्तमान ए महायुद्धे तब कर्ण शिशोभ द्रष्टुमा पूर्व आगतो धर्मनंदन जब यह महायुद्ध चल रहा था उस समय तुम्हारा और कर्ण का युद्ध देखने के लिए धर्मनंदन युद्ध पहले आए थे भृषम तो गाढ़ स शिविर गुर परु गहरे चोट खाने के कारण वे देर तक युद्ध स्थल में ठहर न सके वहां से शिविर में जाकर वे पुरुष प्रवर युधिष्ठिर विश्राम कर रहे हैं तथेत केशवस्तु पार्थे नुंगव पर्यावर्त यद्यग्रोरथम रथवर से तम तब अर्जुन ने केशव से तथा कहकर उनके आज्ञा शिरोधार की तत्पश्चात यद कुलतिलक श्रीकृष्ण ने शांत भाव से रथिश्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर लौटाया एवुक्त अर्जुन कृष्ण सैनिकानदम्रवीत पर भी मुखाया तीठधध्व भद्रमस्तु अर्जुन से पूर्वोक्त बात कहकर भगवान श्री कृष्ण सैनिकों से इस प्रकार बोले वीरों तुम्हारा कल्याण हो तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए सदा प्रयत्न पूर्वकना को गोविंद इधम वचनम्रवीण इसके बाद गोविंद धृष्ट दुम्न युधामन्यु नकुल सहदेव फीमसेन और सातिके से इस प्रकार बोले यावदे तेराग्ये हत कर्णर्जुनि न वही भवदीते सो भवितपही अर्जुन ने कर्ण को मार डाला यह समाचार जब तक हम लोग राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं तब तक तुम सभी नरेशों को यहाँ शत्रुओं के ओर से सावधान रहना चाहिए सतहिशुज्ञातो युरा ज निवेशनम पार्थ पार्थमा दोविंदो युधिष्ठिरम उन सूरवीरों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके जब जाने की अनुमति दे दी तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया शयानमसार्दूल कांचन शहनोत्तम अगृहिणता च मुदित चरण पार्थिवश्यत उत्सम नृप्रेष्ठ युधिष्टि सोने के उत्तम पलंग पर सो रहे थे उन दोनों ने वहाँ पहुँचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के चरण पकड़ लिए तय प्रहर्ष मालक्षिष्ठ उन दोनों के हर्षोल्लास को देखकर राजा युधिष्ठिर यह समझ गए कि राधा पुत्र कर्ण मारा गया अत वे सैया से हट उठ खड़े हुए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे उवाच महावाहु पुनः पुनर्निन्दम वासुदेवाजुनौ प्रेमणाता उ सस्वी शत्रु दमन महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन से बारंबार प्रेम पूर्वक बोलने और उन दोनों को हृदय से लगाने लगे तस्मे तद्य वृत्तम वाद देव सहाजुन कथयास कर्ण से निधम जन निधनमंगव उस समय अर्जुन सहित यदि कुल तिलक वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण ने चरण के मारे जाने का सारा, सारा समाचार उन्हें यथावत रूप से कह सुनाया एक तुस्मानसो कृष्णो राजुधिष्ठिरंता मित्र कृतान झड़ेर थाच्यतः भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर किंचित मुस्कुराते हुए जिनका शत्रु मारा गया था उस राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले दिष्ट गांधी वधनवा च पांडवश मृकोदर ता कुशलराजन्मात्रिपुत्रौ च पांडव राजन बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधीधारी अर्जुन पांडव भीमसेन पांडुकुमार मातृ नंदन नकुल सहदेव और आप भी सब कुशल हैं मुक्तावीर अक्षया दसमान संग्रामो महर्षणात क्षेत्रोत्तर काला कुरकारणी पांडव आप सब लोग वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से मुक्त हो गए पांडुनंदन अब आगे जो कार्य करने हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कीजिए अतो वही करतन हो राज महारथ दृष्टिया जैसे राजेंद्र दृष्ट्या भारत राजन महारथे सूत पुत्र वह कर्तन कर्ण मारा गया राजेंद्र सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं भारत आपकी वृद्धि हो रही है यह परम सौभाग्य की बात है यूत जिताम कृष्णाम प्रा सत्षाधमह तस्तपुत्र से भूमि प्रति जिस न ने जुए में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया था आज पृथ्वी उस सूत पुत्र कर्ण का रक्त पी रही है ंग शत्रुपुंग तंपस् पुरुष व्याघ्र विभिन्न बहु भी शरी कुरपु आपका वह शत्रु रणभूमि में सो रहा है और उसके सारे शरीर में बाण भरे हुए हैं नर अनेक बाणों से क्षत्रिक्षत हुए उस कर्ण को आप देखिए हता मित्रा मीमा मुर्वी मनुषाधि महाभुज यत्तो भूत्ता सहास महाभिर्भुक्ष भोगांस पुस्कला महाबाहो आप सावधान होकर हम सब लोगों के साथ इस निष्कंटक हुई पृथ्वी का शासन और प्रचुर भोगों का उपभोग कीजिए संजय धर्मपुत्र प्रहिष्टात्मा वाक्यम अब्रवीत संजय कहते राजन महात्मा श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का चित्त प्रसन्न हो गया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप आरम्भ किया दिष्ट दिष्टे राजेन्द्रवाक्यम चेदम उवाच नए तित्र महाबाहो तयदेव कि नंद सा पार्थो यनवा नच्चि महाबाहो युस्मदुद्धि प्रसाद राजेंद्र अहो भाग्य अहो भाग्य ऐसा कहकर युधिष्ठिर इस प्रकार बोले महाबाहु देव देवकी नंदन आपके रहते यह महान कार्य संपन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है आप जैसे सारथी के होते ही पार्थ ने प्रयत्नपूर्वक उसका वध किया है महाबाहु आपके बुद्धि के प्रसाद से ऐसा होना आश्चर्य नहीं है चुश्रेष्ठ सांगधम दक्षिणम वाचा धर्म उभत कुरुश्रेष्ठ इसके बाद धर्मात्मा राजा युधिष्ठ ने बाजू बंद विभूष श्रीकृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों से कहा नर नारायण देव कथित नारदे ने धर्मत्म महात्म देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि आप दोनों धर्मात्मा महात्मा पुराण पुरुष तथा ऋषि प्रवर साक्षात भगवान नर और नारायण है असकृत्या मेधा बे कृष्णद्वी पाय नो मम कथा में ताम महाभाग कथयाथ तत्वी महाभाग परम बुद्धिमान तत्ववेत्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपाय ने भी बारंबार मुझसे यही बात कही है तब कृष्ण प्रसाद न पांडवजम धनंजय जिगाया भे मुख शत्रुन्न चा मुख क्वचे श्री कृष्ण आपके प्रसाद से ही ये पांडव पुत्र धनंजय सदा सामने रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हुए हैं और कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सके हैं जय्च्रुवस्माकं नस्माक पराजय यदा यदि पाथस्य सारथ्यम उपजाग्मीमा प्रभो जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे तभी हमें यह विश्वास हो गया था कि हम लोगों की विजय निश्चित है अटल है हमारी पराजय नहीं हो सकती भीष्मोण कर्णस्य महात्मा गौतम कृप अन्य चहव सूरा ये चेषा तदबुद्ध्यान कर्ण हता गोविद सर्वथा गोविंद भीष्मोण कर्ण महात्मा गौतम वंशी कृपाचार्य तथा तो इनके पीछे चलने वाले जो और भी बहुत से सूरवीर हैं और रहे हैं आपकी बुद्धि से आज कर्ण के मारे जाने पर उन सब का वध हो गया ऐसा मैं मानता हूँ इतुक्त धर्मराजस्तौ रथम हेम विभूषित श्वेतवर्ण हे युक्त कालबाण मोज वै आस्था पुरशव्याघ्र स्वबलेना संवृत प्रय स महाबादनम तदा कृष्णर्जुनाभ्यां वीराभ्या हनुमंथ्यत प्रियसमस्तौ वीरौ उधव फागुनौ सदर्शन कर्णम शयानम पुषर्शव ऐसा कह कर्पुर सिंह महाबाबू धर्मराजदि श्वेत वर्ण और काली पूछ वाले मन के समान घोड़ों से जुटे हुए स्वर्ण पर आरूढ़ अपनी सेना के साथ युद्ध देखने के लिए चले श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीरों के साथ प्रिय विश्व पर विषय पर परामर्श और उनसे वार्तालाप करते हुए युधि ने रणभूमि में सोए हुए पुरुष प्रवरकर्ण को देखा यथा कदम्ब कु कर्णम धर्मराज औधर जैसे कदम्ब का फूल सब ओर से केसरों से भरा होता है उसी प्रकार कर्ण का शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे अवस्था में उसे देखा चनी तैलाविकता का दीपिका भी कृतोद्योतम पश्य तेवृष्णाम उस समय सुगंधित तेल से भरे हुए सहस्रों सोने के दीपक जलाकर प्रकाश किया गया था उसे उजाले में वे धर्मात्मा कर्ण को देख रहे थे संिन्न भिन्न कवचम बाणैश्चली सपुत्र निहतम दृष्ट् कर्णम राजा युधिषिजात प्रत्यय होती भिक्ष चं पुनः पुनः प्रशश्याघ्रवु मधव पांडव उसका भिन्न हो गया था और सारा शरीर मानों से विदीर्ण हो चुका था उस अवस्था में पुत्र सहित मरे हुए कर्ण को देखकर बारंबार उसका निरीक्षण करके राजा युधिष्ठिर को इस बात का पूरा विश्वास हुआ फिर वे पुरुष सिंह कृष्ण और अर्जुन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे अद्य राजात्म गोविंद पृथिव्याम भ्रातृष दयानाथेन वीरेन विदुषा परिपालित उन्होंने कहा गोविंद आप जैसे विद्वान और वीर स्वामी एवं संरक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर आज मैं भाइयों सहित इस भूमंडल का राजा हो गया हत्या तरव्या्रहराधेय मति मनम निरासोद्य दुरात्मा सौधातराष्ट्रो तो भविष्य जीवित चे चेराधात्मज्रसादा दया चार पत्र दुर्योधन अत्यंत अभिमानी नर व्याघ राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर राज्य और जीवन से भी निराश हो जाएगा पुरुषोत्तम आपकी कृपा से रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग हो गए जय श्री गोविंद शत्रु पाण्डुनंदन गोविंद बड़े भाग्य से आपकी विजय हुई है भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मार गिराया गया है और सौभाग्य से ही गांडीधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए हैं त्रयोदश समा तेना जागरण सप श्याम सप्यामोद्य सुकमरा त्रभु तत्प्रसादान महाभुज महाबाह अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए तेरह वर्ष व्यतीत किए हैं आज की रात मैं आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक सो सकेंगे संजय उवाच एवं स बहुसो राजा प्रशंसन स जनादनम अर्जुनम चुषेष्ठम धर्मराजो युधिष्ठि संजय कहते राजन इस प्रकार राजा राजधर्मराज राजुधिष्ठि भगवान श्री कृष्ण तथा तो की बारंबार प्रशंसा हितम बारम्बारायके पुनर्जातमान स मही पति पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया देख राजा युधिष्ठिर ने अपना नया जन्म हुआ सा माना समे च महाराज कुत्र जुधिष्टिम हर्षय स्म राजियुक्ता हर महारथा महाराज उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे नकुल पाण्डवृकोदर सातक महाराज विष्णुनाम प्रवरोम शिकंदे च पांडु पांचा संजया पूज अंत कौंत निहते सुतन धरे राजेंद्र नकुल सहदेव पांडुपुत्र भीमसेन वंश के श्रेष्ठ महारथी सातिकी धृटद और शिखंडी आदि पांडव पांचाल तथा संजय योद्धा शोतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे ते वर्धय धर्म आम जुधेषि जित काशि लक्ष्य सौंडा प्रहारीुक्ता परम तपौ जगमु स्विवराज मुदा युक्ता महारथा वे विजयसे हो हो रहे थे, उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया था। वे युद्ध योद्धा धर्मात्मा राजा को बधाई देकर स्तुति युक्त वचनों द्वारा शत्रु संतापी श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए एवं वृत्त सो महा राजन राजन इस प्रकार आपके ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह रोमांचकारी महान जनसंहार हुआ है अब आप किस लिए बारम्बार शोक करते हैं वह सम्पावाच श्रुत्र तद प्रिय राजाधित्रोमिका सु पपा तूम निश्चे छिन्न मूल इव ध्रुव वह सम्पायन जी कहते हैं या अप्रिय समाचार सुनकर अम्बिकानंदन राजा धृतरा निष्ठे हो जड़ से कटे हुए दीक्ष की भाती पृथ्वी पर गिर पड़े तथा सा पतिता देवी गे दीर्घ दर्शन शुशोच बहुला निधनम युधि इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरे और बहुत विलाप करते हुई युद्ध में कर्ण की मृत्यु के लिए शोक करने लगी ताम पर गृहनाथ विदुरोह संजय सता परताम चिवह ताउु भाव भूमि पम उस समय विदुर जय ने गांधारी देवी को और संजय ने राजा धित्राष्ट्र को संभाला फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे गांधारिम परमं भत्वा पर च पार्थिव नष्टे महातपा चिंता शोक परे मोहपीड़ सामा तुटनी मासी विचेतन इसी प्रकार कुरकुल के स्त्रियों ने आकर गांधारी देवी को उठाया भाग्य और भवितव्यता को ही प्रबल मानकर राजा धृष्टाष्ट्र भारी व्यथा का अनुभव करने लगे उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई वे नरेश चिंता और शोक में डूब गए और मोह से पीड़ित होने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही विदुर और संजय के समझाने पर राजा धित्राष्ट्र अचेत से होकर चुपचाप बैठे रह गए श्रवण महिमा एवं महायुद्धमखम महात्मनो धनंजय पठेर स सम्य मखस् यू तुया संश्र्य भारत भारत जो मनुष्य महात्मा अर्जुन और कर्ण के इस महायुद्ध रूपी यज्ञ का पाठ अथवा श्रवण करेगा वह विधि पूर्वक किए हुए यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त कर लेगा मखो ही विष्णु भगवान सनातनो वदंत तच्चांदु भानव अतोह नृणुजात पठे चय सह सर्वलोका अनुचर सुखी भवे सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप है इस बात को अग्नि वायु चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इस यज्ञ युद्ध यज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है वह संपूर्ण लोकों में अर्थात सर्वलोकाुचर का या अर्थ भी हो सकता है कि सब लोग उसके अनुचर हो जाते हैं विचरने वाले और सुखी होते हैं काम सर्वदा भक्ति मुगता ना वतंत पुण्याम बरसंहिता धन न धान्यन यसथा चमान नंदंत तेनात्र विचारनास्ति जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं वे धन धान एवं जस से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं इस बात में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है अतो नशो सुनया सदा नरस सर्वाण सुखाणि छापन विष्णु स्वयं भुर भगवान भवच्यंत नरो तमस् अतः जो मनुष्य दो दृष्टि से रहित होकर सदा इस संहिता को सुनता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है उस श्रेष्ठ मनुष्य पर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं वेदावाप्तिम ब्राह्मण से हृष्टा और क्षत्रिया जयो युधि जनज्येष्ठाश्चा वैश्याद्रोग्यम सर्वे। इसके पढ़ने और सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है को बल और और युद्ध में में विजय प्राप्त होती है, चढ़े हो जाते हैं और समस्त करते हैं। तथा भगवान सनातन देव कामान लभते सुखी नरो महामुन तस्वचोर्चित यथा इसमें सनातन भगवान विष्णु से कृष्ण ष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है महामुनि व्यासदेव जी की इस परम पूजित वाणी का ऐसा ही प्रभाव है कपिलानाम संवत्ना वर्ष में कम निरंतरम योद्या सुकृतम तद्धे श्रवणात् कर्णपर्वण लगातार एक वर्ष तक प्रतिदिन जो बच्चों सहित कपिला का दान करता है उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही कर्ण पर्व के श्रवण मात्र से मिल जाता है इस श्री कर्ण कर्णपर्वणि युधिष्ठिर हर्षति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का हर्ष विषयक छानबे अध्याय पूरा हुआ